ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के सात अधिकरणों का विचार हो चुका है अष्टम अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है सातवें अधिकरण में बताया गया था कि उपासक को उपासना करने के लिए दिग्देश काल अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित है चित्त की एकाग्रता तो जिस देश में जिस काल में जिस दिशा में ध्यान करने से चित्त का प्रमुख साधन एकाग्रता हो जाती है अनायास उसी दिशा में उसी देश में उसी काल में उपासक को उपासना करनी है ये बताया गया सप्तम अधिकरण में अब अष्टम अधिकरण में बताया बताना है कि उपासनाएँ कब तक करनी है कुछ समय उपासनाएं करके छोड़ दें जैसे स्वर्ग की प्राप्ति का हेतु हेतुभूत राजसूय यागादि किया जाता है तो निश्चित शास्त्र ने जो समय बताया है इतने दिन तक उतने दिन तक कर्मी जैसा शास्त्र ने कर्म बताया ऐसा करके पूर्णाभूति कर लेता है बाकी अपने व्यवहारिक कार्य में लग जाता है जब प्रारब्ध समाप्त तो होता है तो राजस्व याग के अनुष्ठान के फलस्वरूप स्वर्ग चला जाता है यह नहीं कि राजस्व याग का प्रारंभ किया तो अंतिम दिन आने तक वो याग करता ही रहता ऐसा नहीं है ऐसे उपासना का फल भी कुछ समय तक उपासना का अनुष्ठान करने के बाद उपासक को मिल जाएगा कर्म के फल के तरह तो कुछ समय तक उपासना करके फिर छोड़ दें या मृत्यु तक उपासनाएं करता ही रहें उपासना का फल पाने के लिए इत्याकारक इत्याकारशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल यह अष्टम अधिकारण है, हाँ। तो होता है हाँ। तो कर्म वो कर्म ही उसको अंतिम समय में याद आएगा वो कर्म की रील भगवान दिखाते हैं ना तो सारे कर्म देखेगा लेकिन उस याद रहेगा जो 25 वर्ष पहले मरने से या 10 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले राज राजस् याद किया था उसका दृढ़ संस्कार बुद्धि में रहने से वही याद आएगा और फिर उसका फल जिस शरीर विशेष में भोगा जा सकता है ऐसे शरीर विशेष विशेष के रूप में परिणत तो होने की शक्ति उसके भूत सूक्ष्म में ईश्वर अपने संकल्प से प्रदान करेंगे और ईश्वर के संकल्प के बाद उसे अंतिम प्रत्यय होता है कि मैं फलाना हूँ स्वर्ग का स्वर्ग में फल भोगना है तो शरीर से भोगना है स्वर्ग में अग्नि देवता बनना है या वहां की दूसरी देवता बनना है तो उस देवता का शरीर उसे स्फुरित होगा यही रहते रहते हैं। उसे तीर्ण जलु से मय के रूप में पकड़ेगा यह अंत्य प्रत्यय है और फिर इस शरीर को को अहम आलमन आलमनतया छोड़ देगा चला जाएगा तो ये जो है उपासना है मृत्यु तक करनी है या कुछ समय तक करके बंद करनी है जैसे कर्म कुछ समय तक करने के बाद बंद किया जाता है उनका फल मिल जाता है ऐसे उपासना भी कुछ समय तक करके छोड़ देने से उनका फल मिल जाएगा ऐसा पूर्व पक्ष रहेगा सिद्धांत रहेगा मृत्यु तक करनी है जिनका फल अदृष्ट है ऐसे अदृष्ट फलक उपासनाएं अंतिम तक करनी है ये निर्णय यहाँ पर बताया जाएगा इसीलिए इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों में इस अधिकरण का विषय संशय पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत इसी प्रकार का भारतीय तीर्थजी बता रहे हैं इन दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण कर लें उपास्ती नाम यदिछ आवृत्ति सियादुतामृति यददिछन तूपरी अन्त्य प्रत्ययो जन्म भाव्यतृ आमृत्यावर्तन न्याय सदा तक्य तो उपास्तिनाम उपास्तीद इछवृत्ति ही उत यानी अथवा उपास्तिनाम आमृति आवृत्ति ये संशय का बोधक वाक्य जो है उसका अन्वय होगा तो जो अदृष्टफलक उपासनाएं हैं उन उपासनाओं का आवृत्ति आवर्तन अनुष्ठान यावद इच्छम उपासक की जब तक इच्छा है यानी कुछ समय तक पांच दिन दस दिन महीना इकतालीस दिन साल दो साल ऐसे उपनिषदों ने बताई हुई जो उपासनाएँ हैं उनका उपास्या चित्तवृत्तियों से विपरीत तो चित्त चित्तवृत्तियों से व्यवधान रहित तो। उपास उपास्या्यकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह करण उप उपासना का अनुष्ठान वो कुछ समय तक करेगा फिर छोड़ देगा वो उपासना उसकी संपन्न हुई मानी जाएगी और अंतिम समय में फल उसका कर्म जैसा कर्म का फल होता है ऐसा मिल जाएगा ये प्रथम पक्ष यवद उपास्तिनाम आवृत्ति सिया उत यानी अथवा उपास्तिनाम आवृत्ति आमृति सैत आमृति में मृति शब्द का अर्थ है मरण तो आमृति यानी मृत्यु पर्यंत हाँ? अभिविधि अर्थ में आ है हमिविधि हाँ? अर्थ में तो मरण पर्यंत अनुष्ठान होगा इसका उपासनाओं का इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है याव उपासनाम आवृत्ति पद उत्तरार्ध में भी अनुवृत्ति लेना कि उपासनाम आवृत्ति यावद इच्छा न उपरि। उपरी जितने समय तक उपासना करने की इच्छा है उतने समय तक अनुष्ठान वह उपासनाओं का करेगा आवर्तन करेगा न ऊपरी अधिक समय तक करने की जरूरत नहीं छोड़ देगा बीच में ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि उपास की अर्थ उपासना शब्द का अर्थ है जातीय प्रत्ययों के द्वारा व्यवधान रहित उपास्या चित्तवृत्तियों का प्रवाहकरण यह उपासना का अर्थ है ना नजातीय वृत्तियों से व्यवधान रहित उपास्या्यकार चित्तवृत्तियों का प्रवाहकरण रूप उपासना का स्वरूप संपन्न हो जाता है कुछ दिनों तक जातीय प्रत्यो के द्वारा व्यवधान रहित तो उपास्या चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह करने से कुछ समय तक कर लेंगे ऐसा तो उतने मात्र से ही उपासना का स्वरूप निष्पन्न हो जाता है तो उपासकीय अर्थ संपन्न हुआ तो जैसे पांच दिन का कोई कर्म है तो पांच दिन तक जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा कर लेते हैं तो माना जाता है कि शास्त्रानुसार कर्म कर्म संपन्न हुआ और उस सम्पन्न हुए कर्म का फल शरीर छूटने के बाद मिल जाता है ऐसे ही कुछ समय तक उपासना का शास्त्र ने जैसा स्वरूप है ऐसा अनुष्ठान कर ले करने से उपासना अदृष्ट फलक उपासना का फल जो मिलना है जन्मांतर में वो मिल जाएगा ये पूर्व पक्षी कह है रहे हैं कि उपास्य अर्थ अभिनिष्पत्ति उतना करने मात्र से ही उपासना का अर्थ निष्पन्न हो, हो गया यानी उपासना संपन्न हो गई इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है आमृत्वर्तन न्याय आमृत्वर्तन न्याय मृत्युपर्यंत उपासना का आवर्तन यानी अनुष्ठान करना उचित है न्याय एने उचित युक्त ये की प्रतिज्ञा आमृति आवर्तनम न्याय इसको इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दो हेतु बताए जा रहे हैं अतः एक हेतु अतः कहां है जो पूर्वार्ध में अंत्य प्रत्यो तो जन्म भावी अतः ऐसा पदच्छेद करना भावी अतः भाव्यतः इसमें से ई को यह हुआ है अपर रहने से तो भावी अतः में जो अतः है ये एक हेतु बता रहा है अतः का अर्थ है इसीलिए ये अतः शब्द का अर्थ निकलता है तो अतः ये शब्द जिस कारण को बता रहा है उस कारण को स्पष्ट करने के लिए ये तीन शब्द हैं अंत्य प्रत्ये तो जन्म भावी जन्म का विशेषण है भावी तो भावी जन्म यानी इस शरीर के छुटने के बाद मिलने वाला शरीर वो है भावी जन्म वो अंतिम समय में जैसा निश्चय होता है वैसा भावी जन्म होता है शरीर मिलता है शरीर छूटते समय राजा भरत का प्रत्य अंतिम प्रत्यय हुआ हरिण विषय उसे हिरण बनना पड़ा ऐसे ये भागवत का जो दृष्टांत है ये बताता है कि हर एक को मनुष्य शरीर छूटते समय अंतिम समय जो निश्चय होगा उसी के अनुसार उसका भावी जन्म होता है अंत्य प्रत्यय शब्द का अर्थ है अंतिम निश्चय इस शरीर से जीवात्मा के निकलते समय जो निश्चय है उसे कहा जाता है अंत्य प्रत्यय जिसे पहले कहा गया रथयाग्र प्रद्योतन तदक क्या सूत्र था ना उसमें तो उपनिषद में तो उसे थयाग्र प्रद्योतन कहा गया है तो ये है अंत्य प्रत्यय और उस अंत्य प्रत्यय के अनुसार अंतिम निश्चय के अनुसार जन्म होता है जिस कारण से अतः इसीलिए कहते हैं आमृति आवर्तनम न्यायम ऐसा करना क्यों तो कहते तत्प्रसिद्ध है उपासना का फल बताया जा रहा है मृत्यु पर्यंत उपासना के अनुष्ठान का फल बताया जा रहा है तत्प्रसिद्ध है उपासक चाहता है यदि अपने उपास्यता सायुज्य या उपास्य के लोक की प्राप्ति या उपास्य का सारूप्य सामित्य तो तत्प्रसिद्ध है अने जो उपासना का फल है उपास्य का सायुज्यादि रूप उस फल को लेना जो उपासक फल प्राप्त करना चाहता है उपासना के माध्यम से उपास्य का सायुज्यादि रूप वो तत्शब्द से लेना तत्प्रसिद्ध में और प्रसिद्धि है प्राप्ति प्रकर्षण सिद्धि प्रसिद्धि यानी प्राप्ति तो जो हम उपासना का फल प्राप्त करना चाहते हैं उपास्य का सायुज्य रूप वही हमें प्राप्त हो जाए निश्चित रूप से इसके लिए कारण क्या है अंत्य प्रत्यय तो फिर अंत्य प्रत्यय हम जिसका साहित्य प्राप्त करना चाहते हैं उसी के कार्यक्रम संघात को आलम्बन बनाने वाला हमारा अंत्य प्रत्यय यदि होगा तो साहित्य प्राप्त होगा उपास्य का जो शास्त्र ने बताया हुआ कार्यक्रम संघात है उसी कार्यक्रम संघात को इस शरीर से निकलते समय हमारी अहंता यदि मै के रूप में पकड़ लें तो माना जाता है उसका अंत्य प्रत्यय उपास्य के कार्यकरण संघात विषयक हो गया तो फिर उसका शरीर छूटेगा यहाँ से जाएगा उस उपास्य के कार्यकरण संघात को मय के रूप में पकड़ करके तो सायुज्य प्राप्त होगा इसलिए तत् प्रसिद्ध है का मतलब उपासक उपासना जिस फल के प्राप्ति के लिए कर रहा है उस फल की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि अंतिम प्रत्यय उसी विषय बन जाए इसलिए वो अंतिम प्रत्यय ठीक ठीक बन जाए तत्प्रसिद्ध में तत शब्द का अर्थ अंत्य प्रत्यय भी लिया जा सकता है कि अंत्य प्रत्यय की सिद्धि के लिए निष्पत्ति के लिए जरूरी है कि उपासक उपासना का आवर्तन मृत्यु पर्यंत कर ले तो ज्ञानी तो भूलता ही नहीं अपने आप को ज्ञानी तो वो है जो कभी अपने आप को मैं के रूप में ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ स्वीकार ही नहीं करता तो उसको क्या जरूरत है वो तो कभी अपने आप को मैं ब्रह्म हूं इस रूप से भूलता ही नहीं है तो जो भूल जाता है वेष्टि को मैं मान लेता है और चाहता है समस्टि हिरण्य तो उसे अंतिम समय में भी हिरण्य गर्भ विषय की प्रत्यय हो जाए हा और क्या तो ज्ञानी तो भूलता ही नहीं तो उसको याद रखो कह के करने की जरूरत ही नहीं है हाँ वो तो जो भूल जाता है हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं तो उसके लिए कहा जा रहा है मृत्यु पर्यंत याद रखो तो फिर वो अंत्य प्रत्यय सिद्ध होगा तो तत्प्रसिद्ध यानी अंत्य प्रत्यय की सिद्धि के लिए क्योंकि अंत्य प्रत्यय के अनुसार ही जन्म होना है भरत ने जीवन भर तो याद किया था भगवान को हरिण के साथ उसका संबंध होने से पहले तक वो बच्चे को पालने से पहले तक तो राज्य वगैरह छोड़ करके भगवान को ही न भगवान का भजन करने के लिए न बैठा था तो भगवान का ही भजन कर रहा था लेकिन अंतिम अंतिम में जा करके फिर उसकी चिंता ने सता दिया वो प्रत्यय हरिण का हो गया तो हरिण बनना पड़ा हा तो वैसा हो जाता है वो ना हो इसलिए कहते हैं तत्प्रसिद्ध है यानी अंत्य प्रत्यय हम जो भावी जन्म चाहते हैं तद विषय ही हो जो बनना चाहते हैं भविष्य में अगले जन्म में तद विषय ही हमारा अंत्य प्रत्यय हो इसके लिए फिर वैसा ही चिंतन हम करते रहे मृत्यु पर्यंत और स्मृति में भी गीता ने भी ये कहा है हा तो इसलिए कहते हैं सदा तदभाव वाक्यतः कहते अंत्य प्रत्यय मृत्यु के समय भावी जन्म में हम जो बनना चाहते हैं तदाकार ही हो जाए इस इसका उपाय कहते अंतिम समय में जीवन भर हम जिसको याद करने का अभ्यास करते हैं मृत्यु के समय वही याद आ जाता सदा तद्भावभाविता तो इसलिए जो हिरण्य गर्भा का सायज्य प्राप्त करना चाहता है उपासक तो उसे हिरण्य गर्भा के रूप में मृत्यु पर्यंत यदि वो चिंतन करता है तो वही संस्कार दृढ़ होगा अंतिम समय में वही याद आएगा वही याद तो उसी को प्राप्त कर लेगा तो सदा तदभाव भावित ये वाक्य जो है यही बताता है कि अंतिम प्रत्येक जीवन भर जिसका चिंतन होता है तदाकार होता है तो भाष्य को देखिए भाष्य का अवतरण है टीका में व्यवहित न अस्य संबंधम आह आवृत्ति रीति तो भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का संबंध प्रथम अधिकरण के साथ बताते हैं तो यह है अष्टम अधिकरण अश्य शब्द से ग्राह्य है अष्टम अधिकरण तो अधिकरण से व्यवहित न संबंध तो बीच में अधिकरणों को छोड़ा जा रहा है सातवें से दूसरे तक और पहले अधिकरण के साथ इस आठवें अधिकरण का संबंध बताया जा रहा है। यदि आठवें अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती सातवें अधिकरण के साथ संबंध बताया होता तो माना जाता वो अव्यवहित अधिकरण के साथ संबंध है। ये बीच में छह अधिकरण छोड़ करके पहले अधिकरण के साथ आठवें अधिकरण का संबंध भश भगवान बता रहे हैं इसलिए व्यवहिते न प्रथम अधिकरण ऐसा लेना तो छे अधिकरणों के द्वारा व्यवहित जो प्रथम अधिकरण है उसके साथ इस अष्टम अधिकरण का संबंध भगवान भाष्यकार बताते हैं आवृत्ति इत्यादि से तो आवृत्ति ही सर्वोपासनेशु आदर्तव्या तो कहते हैं सारी उपासनाओं में आवृत्ति का आदर करना चाहिए इति सिद्धांत बताया गया वो कहा तो आद्य अधिकरणे तो प्रथम अधिकरण में इस पाद के आवृत्ति असकृत उपदेशात तो इस प्रथम अधिकरण में भगवान वेद जी ने यह निर्धारण किया कि सभी उपासनाओं में आवृत्ति होनी चाहिए आवृत्ति का आदर करना चाहिए लेकिन कब तक आवृत्ति करनी चाहिए इसका निर्धारण नहीं हो पाया है उनमें भी उपासनाएं उपनिषदों ने बताई हुई दो प्रकार की हैं। कुछ दृष्ट फलक उपासनाएं हैं उनका तो आवृत्ति परिमाण निश्चित रहेगा कि जब तक उनका फल प्राप्त नहीं होता तब तक करना है फल की प्राप्ति होते ही छोड़ना है लेकिन जो अदृष्ट फलक उपासनाएं हैं उनके विषय में संशय बना रहेगा कि वे कब तक करनी है इसलिए उपासना के दो प्रकार बताए जा रहे हैं आवृत्ति तो करनी है सब उपासनाओं में लेकिन कौन सी उपासना की आवृत्ति कब तक होगी इनमें से दृष्ट फलक उपासनाओं की आवृत्ति तो उनका जो दृष्ट फल बताया है वह प्राप्त होते ही आवृत्ति मानी जाती है पूरी हो गई ऐसा दृष्ट दृष्टफल उपासना मानी जाती है निर्ध्यासन को निर्विशेष की उपासना है वो तो तो वाक्यार्थ का अनुसंधान मय के रूप में वो प्रयत्न से किया जाता है ना इसलिए वो मानसिक क्रिया रूप होने से उपासना है उसे वेदांत में निधि कहा जाता है ज्ञान का अंतरंग साधन है ध्यान ही है नो तत्वमशी वाक्यर्थ का अनुसंधान उसका फल है विपरीत भावना निवृत्ति द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार प्रतिबंध ब्रह्म साक्षात्कार की प्रतिबंधक विपरीत भावना की निवृत्ति होते ही ब्रह्म साक्षात्कार ये उसका फल है तो निधिध्यासन की आवृत्ति करनी है ये प्रथम अधिकरण ने बताया लेकिन कब तक करनी है वो भी निश्चित रहेगा वो दृष्ट फल अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार उसका होने से साक्षात्कार पर्यंत निधिध्यासन करना है यह निश्चित हो जाएगा ऐसे निधिध्यासन के तरह जिन उपासनाओं का दृष्ट फल है उन उपासनाओं का आवर्तन उनके फल की प्राप्ति तक होगा इसे कहा जा रहा है तत्र इत्यादि से कि तत्र यानी तावत सम्यक दर्शनार्थानी उपासना वतो कार्य अवघातादिवत कार्यवसा ज्ञातम एवं आवृत्ति परिमाण तो तत्र याने उन उप, जिन उप, सभी उपासनाओं में आवृत्ति का आदर करने के लिए कहा गया तो उन सब उपासनाओं में से यानी यानी यानी उपासना ऐसा न करिए जो उपासना सम्यक दर्शनार्थ है यानी उपासनानी, उपासना दर्शनार्थानी दर्शनार में अर्थ शब्द का अर्थ है फल प्रयोजन तो सम्यक दर्शन है फल जिन उपासनाओं का सम्यक दर्शन है ब्रह्म का मय के रूप में साक्षात्कार जो समूल अध्यास का बाधक हो वो है सम्य दर्शन ब्रह्मात्मक प्रतिपत्ति साक्षात्कार और वो है फल जिन उपासनाओं का निधि का वे तानी कार्य इति ज्ञातम एव यम आवृत्ति परिमाण तो तानी ताने वे उपासनाएं दृष्ट फलक उपासनाए कार्य परवसानी तो जैसे भोजन कब तक करना है तो क्षुधा की निवृत्ति तक तृप्ति आने तक सुधा निवृत्त होते ही तृप्ति आते ही भोजन समाप्त क्योंकि दृष्ट फलक है ऐसे ही उपासना का जिन उपासनाओं का फल दृष्ट है तो वे कार्य पर्यवसाना नहीं होगी यानी उनका जो कार्य शब्द का अर्थ है फल तो फल परसायी वे उपासनाएं होगी इति ज्ञातम एव एसाम आवृत्ति परिमाणम वे कब तक करनी है यह निश्चित है ज्ञातम का अर्थ निश्चित क्यों तो कहते हैं जैसे अवघात वैदिक उदाहरण बता रहे हैं। जो लौकिक उदाहरण बताया था भोजन हमने भाष्कर भगवान वैदिक उदाहरण बता रहे हैं कि अवघातादिवत तो वृहिन्न अवहंती इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो अवघात रूप फल है वह उसका दृष्ट फल है वितुषीकरण वृहि कहते हैं धान को धान कहते हैं भूसे सहित जो चावल हैं उसके ऊपर छिलका है वो भी अभी हैं तो उस उसको कूटना है किस लिए कूटा जाता है वो कूटा जाता है छिलके को अलग करने के लिए छिलके में से चावल को अलग करने के लिए उसे संस्कृत में कहते हैं वितुषीकरण यानी भूसी को चावल से अलग करना तो वितुषीकरण ये दृष्ट फल है किसका अवघात रूप कर्म का तो कब तक कूटना है उलूफल में डाल करके मूसल से उन वृह्यों पर अवघात करना है कूटना है तो दो चार बार मूसल को उन उनूफल में डाले हुए धान के ऊपर ये करने से उठाने से ये करने से कूटने से हो जाता है अवघात कूटना तो दो चार बार करना है या जब तक वितुषीकरण नहीं होता तब तक करना तो दृष्ट फल है वितुषीकरण होने तक चाहे वो दस बार में उठाने से गिराने से मुसल के वितुषीकरण हो जाए या हजार बार उठा करके वृहि पर गिराने से हो जाए तब तक ये उठना है जब तक वितुषीकरण नहीं होता ये फलक है अवघात उसका वितुषीकरण रूप फल में पर्यावसान होगा ऐसे ही दृष्ट दृष्टि उपासनाओं का उनका जो फल है वह संपन्न होने तक अनुष्ठान ये काल निश्चित है समय लेकिन कहते हैं जो दृष्ट फलक उपासनाएं नहीं है जिनका सम्यक दर्शन फल नहीं है अदृष्ट फलक है उपासना उनका अनुष्ठान कब तक करें यह आगे बताया जाएगा उससे पहले एक वाक्य अभी इन्हीं के विषय में है नहीं इत्यादि ये अभी फलक के विषय में ही है कि नहीं सम्यक दर्शन कार्य निष्पन्न ने यनातरम किंचित शक्यम् अनियोज्य ब्रमात्म प्रतिपत्ते शास्त्र से अषयवाद यहाँ तक वो दृष्ट फलक उपासना के विषय में ही हैं कि कहते हैं सम्यक दर्शने कार्य निष्पन्ने सति ये सति सप्तमी है तो सम्य दर्शन फलक उपासनाओ का जो फल है कार्य यानी फल सम्य दर्शन वह निष्पन्न हो जा प्राप्त हो जा निधिध्यासन से निवर्त विपरीत भावना निवृत्त हो गई अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार हो गया तो कहते हैं यत्तरम किंचितुम न सक्यम नहीं वाला न सक्यम के साथ जोड़ देना तो संभव नहीं है फिर जिसको अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा बोध हो गया ऐसे ज्ञानी को फिर और कोई प्रयत्न करो ऐसा शास्त्र नहीं बता सकता किसी अनुष्ठेय अर्थ में प्रयुक्त नहीं कर सकता ज्ञानी शास्त्र का नियोज्य नहीं है इसे कह रहे भाष्कर भगवान कि अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ते हे शास्त्रस्य से विषय शब्द का अर्थ है अधिकारी अविषयत्वाद का अर्थ है अनधिकारी ब्रह्म ज्ञानी शास्त्र का अधिकारी नहीं है अनाधिकारी है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वह शास्त्र का अधिकारी नहीं होता है शास्त्र फिर उसे नहीं बता सकता कि ये साधन करो ये साधन करो ये साधन करो क्योंकि वो सिद्ध है साधक को साधन बताया जाता है साध्य की प्राप्ति के लिए कहा कि ब्रह्मज्ञानी को शास्त्र किसी भी साधन में क्यों प्रवृत्त नहीं कर सकता कहते इसलिए कि अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति अनियोज्य है ब्रह्म नियोज्य कहते हैं विधि के द्वारा जिसे नियुक्त किया जाता है नियुक्त करने योग्य नियोज्य अहर संध्या मुपासित मातृदेवो भव पितृदेवो भव देवो भव आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्यों के द्वारा नियोज्य हैं जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा है और ये समझता है कि मुझे संध्या वंदना आदि करना चाहिए शास्त्र कह रहा तो अर संध्या मुपासित तो इत्यादि शास्त्र का उन्हीं नियोज्य माना जाता है जो समझता है कि मैं साधक हूं मुझे अपने हित का कोई साधन करना चाहिए ऐसा निश्चय जिसका है स्वयं के विषय में वह तो शास्त्र का होता है विषय यानी अधिकारी उसमें रहेगा शास्त्र अधिकारित्व और शास्त्र अविषय रहेगा जो अपने आप को शास्त्र के द्वारा नियोग योग्य नहीं है ब्रह्म ऐसा ब्रह्म स्वरूप समझ रहा है ब्रह्म का विशेषण है अनियोज्य ब्रह्म को कोई सत्यम वहां से लेकर के यहां तक निरीध्या सत्यम व से लेकर के प्रथम उपदेश होता है सत्यम वध अंतिम होता है निधिध्यासन निधिध्या इसके बीच में सारी विधि आ जाती है इनमें से कोई भी विधि वाक्य प्रमाता को जीवात्मा को साधक को उसके योग्यता के अनुसार साधन बता रहे हैं इनमें से कौन सा विधि वाक्य ब्रह्म को बता रहा है कि तुम ऐसा करो कोई नहीं बता सकता इसलिए ब्रह्म है शास्त्र का अनियोज्य शास्त्र के द्वारा नियोग का अविषय अविधेय अनियोज्य का अर्थ है अविधेय नियोज्य का होता है विधेय जिसको शास्त्र नियुक्त कर सके प्रयुक्त कर सके तो अप्रयोज्य जो ब्रह्म है और वही ब्रह्म मैं हूं अप्रयोज्य ब्रह्म में आत्मत्व ने निश्चय है जिसका शास्त्र से अप्रयोज्य ब्रह्म मैं हूं ऐसी प्रतिपत्ति यानी निश्चय जिसका है प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है निश्चय अनुभूति तो शास्त्र से अनियोज्य ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक अनुभूति जिसको हो रही है का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा दृढ़ अनुभव जिसको हो रहा है वह शास्त्रस्य से वो शास्त्र का अधिकारी नहीं है इसलिए ऐसे ब्रह्मज्ञानी को अप्रयोज्य ब्रह्म में इस निश्चयवान ब्रह्मज्ञानी को कोई भी शास्त्र किसी भी प्रयत्न साध्य साधन में नियुक्त नहीं कर सकता ये नहीं बता सकता कि ये करो ये करो वो विधि निषेध से ऊपर उठा हुआ है <coughs> तो इसलिए जो दृष्ट फलक उपासनाएं हैं उनका फल संपन्न होते ही सम्यक बोध रूप उपासना की परिसमाप्ति निधि पूरा हुआ <coughs> लेकिन कहते हैं ऐसी जो उपासनाएं हैं जिनका फल दृष्ट यानी इसी जन्म में नहीं होता जन्मांतर में होता ऐसी है ऐसी अदृष्ट फलक उपासनाएं उनका आवर्तन कब तक करना है इस जन्म में कुछ दिन कुछ महीने कुछ वर्ष कर तक करके कर छोड़ दें या जन्म भर करता ही रहे मृत्यु पर्यंत यह संशय होता है वो संशय आगे बता रहे हैं यानी इत्यादि से उससे पहले टीकाकार अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ते इस पद की पद का विग्रह करके बताते हैं इसका अर्थ है ब्रह्मज्ञानी। ज्ञानी कैसे तो कहते हैं अनियोज्य ब्रह्मणी आत्मत्व प्रतिपत्ति यश तस् विदुष इत्यर्थ ये श्रेष्ठी का ये वचन है बहुरी समास हुआ तो शास्त्र से अप्रयोज्य ब्रह्म है उसी में आत्मत्व प्रतिपत्ति यानी अहम बुद्धि शास्त्र अप्रयोज्य ब्रह्म में अहम बुद्धि है जिसकी उसे ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है ऐसा ब्रह्मज्ञानी शास्त्र का अविषय यानी अनधिकारी है तो उसमें शास्त्र अधिकारी तो ना होने कोई भी शास्त्र अपने अपने अधिकारी को अपने द्वारा विहित साधन में प्रवृत्त करता है नियुक्त करता है अनाधिकारी को नहीं अज्ञानी अज्ञानी में में भी सभी सभी के लिए सभी विधिवाक्य अपने द्वारा विहित साधन प्रवृत्त नहीं करते जो उस विधि वाक्य का अधिकारी है उसी को नियुक्त करता है ब्रह्मज्ञानी तो किसी भी विधि का अधिकारी न होने से उसे कोई भी विधि वचन अपने द्वारा तो साधन में प्रवृत्त नहीं कर पाएगा आगे है यानी पुनः अभ्युदय फलानी इत्यादि वाक्य संशय को बताने वाला इसका उत्तरण है टीका में अहंग्रह उपासन अनुष्ठानस्य उभयतादृष्टे उभयता आह यानी पुनः इति। जो अहंग्रह उपासनाएं हैं सगुन उनमें दो प्रकार देखे गए हैं का मतलब कुछ अहंग्रह उपासना दृष्टिफलक भी होती कुछ अदृष्ट फलक भी होती हैं तो उनके विषय में कुछ समय तक करके छोड़ने का प्रकार भी देखा गया है और मृत्यु पर्यंत करने का प्रकार भी देखा गया इसके लिए ये संशय है तो अहंग्रह उपासनेशु अनुष्ठान से उभता दृष्ट आह तो संशय बताया जा रहा है कि यानी पुनः अभ्युदय फलानी तेसु ऐसा चिंता तो जो उपासनाएं अभ्युदय फलक हैं उनके विषय में यह विचार है चिंता का अर्थ है विचार क्या तो पहले संशय बताते विचार तो होता है संदिग्ध अर्थ का इसलिए संशय बताते हैं इनके विषय में कि किम कालम प्रत्यय आवर्त्य उपरमेत उतव इति तो क्या इन अभ्युदय उपासनाओं फलक उपासनाओ कालम का अर्थ का है कुछ समय तक प्रत्यय आवर्त्य उपरमेत तो उपास्या चित्त वृत्तियों का विजातीय वृत्तियों से व्यवधान रहित तो प्रवाहकरण रूप अनुष्ठान करके कुछ समय तक फिर उपरमेत जैसे कर्म की पूर्णाहुति करके शांत होते हैं ऐसे फिर उपासना की भी पूर्णाहुति आहूति कर ले और छोड़ दे उपासना उपरमेत का अर्थ है अथवा अथवा जीवम आवर्तयेत या जीवन पर्यंत यावत जीवन जब तक श्वास चल रहा है तब तक मृत्यु पर्यत उन उपासनाओं का आवर्तन कर ले अनुष्ठान कर ले संशय हुआ किनतावत प्राप्तम पूर्व पक्ष का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में कि जब ये संशय हैं तो इनमें द्विकोटिक कोटिक संशय है तो इन दो कोटियों में से कौन सी कोटि जावत जा? प्राप्त का अर्थ है तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि, कि कालम प्रत्यम अभ्यस्य उत्सृजित आवृत्ति विशिष्टस्य से उपासन शब्दार्थ से कृतत्वाद ये पूर्व पक्षा है कि कुछ समय तक विजातीय प्रत्ययों से व्यवधान रहित तो उपास्या्याकार चित्तवृत्तियों का प्रवाहकरण करके क्या कर ले कि छोड़ दे फिर उपासना कुछ समय के बाद क्योंकि कहते हैं उतने समय तक करने मात्र से ही कुछ समय तक करने मात्र से उपासन शब्दार्थ स्यक्रितत्वात। जो उपासना शब्द का अर्थ है विजातीय वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित उपास्याकार चित्त वृत्तियों का प्रवाहकरण वो संपन्न हो रहा है तो मात्र से ही उपासना पूरी हुई तो कर्म जैसे कुछ समय करने के बाद छोड़ देते हैं तो उसका फल मिल जाता है अदृष्ट द्वारा ऐसे उपासना का फल मिल जाएगा ये पूर्व पक्षी कहते हैं इस पूर्व पक्ष का थोड़ा व्याख्यान करते हैं टीकाकार कि यथा दिगादी नियमस्य से अविधे अनादर तदवत आमरण उपास्य आवृत्ते अविधान अनियम इति पक्ष तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके पूर्व पक्षी अपनी बात सिद्धांत से मनवाना चाहते हैं कहते हैं जैसे आपने पूर्व अधिकरण में बताया कि दिगादि का विधान न होने से दिग्देश काल का उपासना में ध्यान में कोई विधान न होने से अनियम बताया ऐसे ही उपासना के आवृत्ति का भी विधान मृत्यु पर्यंत करना चाहिए ऐसा नहीं है काल का समय का विधान न होने से अनियम होना चाहिए आवृत्ति तो करनी चाहिए आवृत्ति असकृत उपदे, उपदेशा से बताया गया लेकिन वह आवृत्ति इतने मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए ऐसा विधान न होने से अनियम मानना चाहिए ने उपासक की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए तो तदवत आमरणम उपास्या मृत्यु पर्यंत उपास्य की आवृत्ति का विधान न होने से अनियम है यह पूर्व पक्ष हुआ एवं प्राप्ते ब्रूम ये सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है इसकी अवतरण टीका है मरण इति एवमिति कुछ समय तक आवृत्ति करके उपासना छोड़ दे ये पूर्व पक्ष था इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है कि अदृष्ट फलक उपासनाओं की अभ्युदय फलक उपासनाओ की आवृत्ति मृत्यु पर्यंत उपासक को करते ही रहना है ये सिद्धांत बताते हैं एवं प्राप्त ब्रूम सूत्र को देखिए आ प्रायणा तथापि ही दृष्ट तरा दृष्ट स्में प्राय त्रपीदृष्ट तो प्रायण तो का अर्थ है मृत्यु आप्रायणात् का अर्थ हो जाएगा मृत्यु पर्यंत उपास्तिनाम अभ्युदय फलका नाम उपास्ती नाम आवृत्ति कर्तव्या ऐसा करना तो जो अभ्युदय फलक उपासनाएं हैं उनकी आवृत्ति मृत्यु पर्यंत करनी चाहिए तो कहा क्यों करनी चाहिए तो जैसे अधिकरण सार में कहा गया था कि भावी जन्म अंतिम निश्चय के अनुसार होता है और उस अंतिम निश्चय की सिद्धि के लिए और अंतिम निश्चय होता है सदातद तद भाव भावित्व तो के अनुसार जीवन भर जैसा चिंतन करेंगे जिसका अभ्यास होगा उसी का दृढ़ संस्कार होगा उस संस्कार के अनुसार अंतिम प्रत्यय होगा तो उपास्य के सायुज्यादि रूप अदृष्ट फल की प्राप्ति के लिए उपास्य उपास्या चित्तवृत्तियों का मृत्यु पर्यंत अभ्यास करेंगे तो मैं के रूप में उपास्य का स्वरूप का संस्कार बुद्धि में सुदृढ़ पड़ेगा अच्छा संस्कार होगा बाकी संस्कार उसकी अपेक्षा कमजोर होंगे दुर्बल होंगे ये प्रबल होगा तो प्रबल संस्कार के अनुसार ही अंतिम में स्पुर होगा तो वह जो अंत्य प्रत्यय है भावी जन्म का हेतु हेतुभूत उसकी ठीक ठीक प्रसिद्धि हो जाए प्राप्ति हो जाए जो हम चाहते हैं भविष्य में वही हम बन जाए अंतिम समय में कहीं गलती न हो जैसे पंचीकरण में वो दृष्टांत था, था खुजली एक अंधा था जन्मांध उसको नगर के बाहर निकलना था और नगर में पूरी कंपाउंड वॉल थी एक उसके बीच में जैसे जूनागढ़ में पुरानी थी ना ऐसे ही और उसमें एक द्वार था बाहर निकलने के लिए बाकी कहीं द्वार नहीं तो अंधे जन्मांध ने कहा कि हमको बाहर निकलना है थोड़ा रास्ता बताओ तो कहा पकड़ा दी कहा इसी के सहारे चलते जाओ चलते जाओ और जैसे गेट आएगा इस दीवाल को छोड़ना नहीं और गेट आते ही उससे बाहर निकल जाना तुमको गेट मिलेगा ही हाथ से पता चल जाएगा बताने वाले ने तो ठीक ही बताया एक ही द्वार है वो आएगा तो अपना उससे निकल जाना लेकिन उसको थी खुजली तो चलते चलते जैसे ही द्वार पास में आ गया तो उसको खुजली हुई तो हाथ दीवाल का छोड़ दिया और खुजली कर दी और चलता भी गया कैसे रुक लेता तो चलता गया तो वहाँ दरवाजा निकल गया फिर उस बाउंड्रीवाल को पकड़ लिया चलता गया फिर घूम रहा घूमते घूमते वहाँ आया तो खुजली हुई तो फिर छूट गया द्वार वो घूमता ही रह रहा है ऐसे कहीं मृत्यु के समय वो बाउंड्रीवाल पकड़े हुए कि द्वार आते ही विस्मृति न हो जाए जो बनना चाहते हैं उसकी उसके लिए सदा भाव भावित के अनुसार अंतिम तक वही करते रहे वही करते रहे तो हो जाता है अंतिम प्रत्यय प्राप्त हाँ तो दृढ़ संस्कार होगा यदि हिल तो प्रारब्ध तो समाप्त तो हो जाता है अभी तो जो जो प्रारब्ध की संधि अवस्था है पूरा प्रारब्ध समाप्त हुआ है मृत्यु का अर्थ है जो इस जन्म का प्रारब्ध था वो समाप्त हो गया और भावी जन्म का प्रारब्ध भी निर्धारित नहीं हुआ है वो निर्धारित करना है और निर्धारित करने के लिए कहीं वो खुजली के तरह वो वो करके अ, असावधान हो जा यही तो सावधानी का समय है इसलिए उपासक कहता है न क्र क्रतुम स्मर कृतम स्मर क्रतुम स्मर कृतम है मेरे जन्म भर किए हुए कर्म साधना और क्रतु है चिंतन मेरा उपासना इसको आप फल देने वाले भगवान को कहता है कि याद करो मैंने जो किया है और उसके अनुसार फल दो ये कहने के लिए भी सावधानी होनी चाहिए ना और उसी समय फिर कहीं खुजली आ जाए निकल जाए कि ये ये व्यवहार में बताना बाकी था परिवारजनों को और उसकी याद करके उसी में लग गया कि ये बताना था ये बताना था नहीं बता पाया उस उसके चिंतन में लग जाएगा तो ये खुजली है संसार की ये भूल जाएगा सावधानी नहीं रहेगी तो फिर वो उपासना के संस्कार को भूल करके दूसरा ही कोई संस्कार आ जाएगा फिर उसका बच्चा बन करके आ जाएगा अपने पुत्र के यहाँ ही या किसी के यहां तो इसलिए कहते हैं कि आ, आ, वो अंत्य प्रत्यय के अनुसार जन्म होता है जिस कारण से उस कारण से अंत्य प्रत्यय की ठीक से सिद्धि के लिए जरूरी है मृत्यु पर्यत उपासना का अनुष्ठान अदृष्ट फलक उपासनाओ का तो कहा फिर कर्म में कैसे होता है यदि कोई कहे कि अंत्य प्रत्यय कर्म में भी तो अंत्य प्रत्यय होता किसी ने याग कर दिया पांच दिन का और 25 साल बाद उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ यजमान का शरीर छूटा और उस याग का फल स्वर्ग उसे अंतिम समय में इंद्रादि देवता विषय प्रत्यय होगा तब न मिलेगा तो वो जो कर्म है वह उसको याद दिलाता याद आता है बहुत पहले छोड़ा हुआ पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ भी जैसे कर्म याद आता है और अंतिम प्रत्यय होता है अदृष्ट द्वारा ऐसे उपासना के भी अदृष्ट द्वारा वो अंतिम प्रत्यय हो जाएगा तो कर्म के तरह कुछ समय तक करके छोड़ दो ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं तथा ही ये कह रहे हैं कि तथापि ही दृष्टम कहते हैं अंत्य प्रत्यय में भी देखा गया है कि दृष्ट द्वार संभव हो तो अदृष्ट द्वार की कल्पना करना अनुचित है तो कर्म में तो अगति गति है वहाँ अदृष्ट लेकिन यहाँ तो प्रत्ययों में दृष्टद्वार समान प्रत्यय आवृत्ति करना ये संभव है तो दृष्टद्वार ये जो मृत्यु पर्यंत आवृत्ति वही सदा तद भाव भावित इस शास्त्र के अनुसार तथा सविज्ञानो भवती इत्यादि श्रुति वचन के अनुसार उपपन्न होगी इसे बताने के लिए कहते हैं कि तत्रापि ही दृष्टम अंत्य प्रत्यय भी कर्म में भी अंत्य प्रत्यय होता है ओ अदृष्टवशात ऐसे उपासना में द्वार केवल अदृष्ट को ही नहीं माना जा सकता नहीं तो सदा तदभाव भावित यथा यथाक्रतु अस्मिन लोके भवती इत्यादि श्रुतिया जो कह रही है मृत्यु पर्यंत एक प्रकार से अनुष्ठान करने के लिए वह अप्रमाण होगी ये तथा ही दृष्टम इत्यादि से भाष्यकार वेद व्याजी बताना चाहते हैं भाष्य में तथापि ही दृष्टम इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं